पाठ चौदह याकूब और ऐसा सत्य परमेश्वर के वरदान उनमें बने रहते हैं जो परमेश्वर में बने रहते हैं बाइबल आयत शारीरिक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं वह आत्मिक वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकता जो कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आते हैं पहला कौन थो दो चौदह परिचय जब सारा की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र ईशाक ने उसके लिए बिलाप किया और जब उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया तब उसे शांति मिल गई। उत्पत्ति चौबीस चार दस इक्यावन सतासठ पच्चीस का बीस परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटम्बियों के पास जाकर मेरे पुत्र ईसाक के लिए पत्नी ले आएगा तब वह दास अपने स्वामी के ऊटो में से दस ऊँट छाट कर, उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मैसेपोटमिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। देख रिपिका तेरे सामने है उसको ले जा और वह योवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए तब इसक रिपका को अपनी माता सारा के तम्बू में ले गया और उसको बिहार कर उससे प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई और इसक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को जो पदराम के व्यासी व्यामी बतवेल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी ब्या लिया की पत्नी रिबका जो कि मेसोपोटमिया की निवासी थी जहां पर अब्राहम परमेश्वर के द्वारा कनान देश आने से पहले निवास करता था उत्पत्ति 25 21 से 26 इशाक की पत्नी तो बांस थी तो उसने उसके निमित योवा से बीनती की और युवा ने उसकी बेनती सुनी तो उसकी पत्नी रिपिका गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूं और वह युवा की इच्छा पूछने को गई तब युवा ने उससे कहा तेरे घर में दो जातिया है और तेरी कोख ऐसी निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था तो उसका नाम ऐसा रखा गया पीछे उसका भाई उसके हाथ ऐसी हिसाब कीड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब 60 वर्ष का था याकूब और ऐसा के जन्म से पहले परमेश्वर उनके आने वाले जसमे को जानता था हमारे जन्म से पहले परमेश्वर हमारे आने वाले कल को जानता है परमेश्वर सब कुछ जानता है परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है उत्पत्ति 25 27। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और ऐसा तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबूओं में रहा करता था ऐसाब शिकारी था और याकूब चरवाहा पहलोटे होने के कारण ऐसा के पास पहलोटे का अधिकार था पिता की संपत्ति में दौरा भाग पिता के मृत्यु के बाद पूरे घर का अधिकारी होना पिता के द्वारा मुख्य आशीष उसकी मृत्यु से पहले परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दिए गए वायदे का गमन होना वायदे के अनुसार इस परिवार के द्वारा मसीहा का जन्म होना उत्पत्ति 25-28 से 34, और इसहाक तो ऐसा के आहेर का मांस खाया करता था इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था पर का याकूब से प्रीति रखती थी याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ऐसा मैदान से थका हुआ आया तब ऐसाब ने याकूब ऐसी कहा वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हूँ इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा याकूब ने कहा अपना पहलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे एसाब ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ तो पहलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा याकूब ने कहा मुझसे अभी शब्द खा तो उसने उससे शब्द खाई और अपना पैलौटे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला इस पर याकूब ने ऐसा की रोटी पकाई और मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया तब उठकर चला गया यू ऐसा ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना ऐसाब ने एक कटोरी दाल के खातिर अपने पहलाठे का अधिकार को बेच दिया उसने अनंतता के वायदे के स्थान पर शारीरिक वस्तुओं का ध्यान रखा कैसे भी करके याकूब ऐसा के पहलोटे का अधिकार प्राप्त करना चाहता था जब एसाव ने पहलोटे का अधिकार बेचा तब परमेश्वर की वाणी बड़ा छोटे की सेवा करेगा सच हो गई। उत्पत्ति पच्चीस तेईस तब युवा ने उससे कहा तेरे घर में दो जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे और एक राज्य के लोग दूसरे ऐसी अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा छोटे बेटे के अधीन होगा उत्पत्ति सत्ताईस इकतालीस सैत ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा तो उसने सोचा कि मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा जब रिबका को अपने पहलोटे पुत्र ऐसा की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने लहोरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा सुन तेरा भाई ऐसाब तुझे घात करने के लिए अभी मन को धीरे दे रहा है तो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। जब याकूब ने ऐसा का पहलोटे का अधिकार छीना तब ऐसा उसे बहुत क्रोधित हुआ किंतु उसके पास कोई उपाय नहीं था पुणे उसे प्राप्त करने का इब्रानियों बारह सोलह से सत्रह ऐसा न हो कि कोई जन बेबेचारी या ऐसा की नाई अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलोटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही, तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला ऐसाब ने इसहा की मृत्यु के बाद याकूब को घात करने की योजना बनाई किन्तु रिबका ने याकूब को मेसोपोटमिया में उसके परिवार में भेज दिया उत्पत्ति 28 10 से 15। तो याकूब बेर सेवा ऐसी निकलकर हरहानु की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था तो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया तब उसने स्वप्न में क्या देखा की एक सीढ़ी पृथ्वी आरोप खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और ईसाक का परमेश्वर हूँ जिस भूमि पर तू पड़ा है उस मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनको के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लू तब तक तुझको न छोड़ूंगा याकूब ने उसकी यात्रा के दौरान रात्रि में एक स्वप्न देखा की स्वर्ग ऐसी स्वर्ग ऊपर और नीचे उतर रहे है सपने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी हुई बाचा को दर्शाया उसके वंशज कान देश के अधिकारी होंगे उसके वंशज से एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी रेत के कणों के समान याकूब के द्वारा परमेश्वर समस्त जाति को आशीष देगा सबसे पहले छुटकारा देने वाले का वायदा अदन की वाटिका में किया गया था उत्पत्ति उनतीस एक इकतीस का तेरह अट्ठाईस फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया मैं उस बेतेल का ईश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्बे पर तेल डाल दिया और मेरी मनत मांगी थी अब चल इस देश से निकलकर कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक नहीं दिया तूने मूर्खता की है मैसोपोटेमिया में याकूब ने दो विवाह किए और उसके बारह पुत्र हुए और परमेश्वर ने उसको वापस अपने देश में लौटने को कहा और यह वही देश है जिसके विषय में परमेश्वर ने अब से बाचा बांधी थी और अब याकूब से परमेश्वर ने याकूब के हर एक कार्य में उसकी रक्षा की परमेश्वर ने याकूब के स्थान पर उसका नाम इसराइल रखा याकूब के सपने का चिन्ह और पहचान स्वर्ग से सीधा मार्ग दर्शाता है परमेश्वर का स्वर्ग से उतरना धरती पर हमारे लिए वायदे के अनुसार छुटकारा देने वाला हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा परमेश्वर तक पहुंचने का व्याख्या इस पाठ के अंदर याकू अपने भाई एसाब से दूर भाग जाता है क्योंकि ऐसा याकूब को मारना चाहता था ऐसाब बहुत क्रोधित था क्योंकि उसने मूर्खतापूर्ण एक कटोरी दाल के खातिर अपने पहलोठे के अधिकार को बेच दिया किंतु परमेश्वर ने याकूब की रक्षा की और परमेश्वर अब के साथ बांधी हुई बादशाह के कारण निरंतर याकूब के साथ रहा पुण्य दोहराना शुरुआत में आदम और हवा की परमेश्वर के साथ मित्रता थी और उनकी अनाज्ञा पालन के कारण उनके वंशज आप और मैं सब परमेश्वर से अलग हो गए जब तक परमेश्वर स्वयं मार्ग तैयार ना करे तब तक परमेश्वर के साथ पुण्य मेल मिलाप नहीं हो सकता किंतु यह परमेश्वर के वायदे के अनुसार संभव हो सका कि छुटकारा देने वाला आएगा